रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का गुलशनते रहो मुस्कुराते रहो बन मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन नमस्कार बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आज हमारे साथ हम विशेष गुजरात लोटस हाउस से डॉक्टर निकम जी जुड़ गए हैं आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और पहली बार ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़कर यहाँ माउंट आगू का अवलोकन कर रहे हैं और तेजल बहन आपको गाइड कर रही हैं और आप काफ़ी आनंद भी उठा रहे हैं आध्यात्मिक संस्थान का तो आइए अगली अपाज आप सुनेंगे डॉक्टर निकुम जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद महोदय संस्कृत और संस्कृति के साथ हम जुड़े हैं तो ब्रह्मा कुमारीज में आत्मा के ऊपर आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ने की बात हम जुड़े हैं हमारे साथ लोगों को जुड़ते चले जाएं यही मेरा अनुभव रहा आनंद से अपना नाता पुराना है संस्कृत को हमारी इंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों को देखे तो सुख हमेशा इंद्रिया जन्य है और आनंद हमेशा अलौकिक होता है जी। और आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है आनंद होता है तो सब आनंद में रहो सुनते रहो मुस्कुराते रहो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूंगा कि संस्कृत की जब बात आती है तो आज के समय में काफी लोग जो है आ, इसकी तरफ नहीं मुड़ते लेकिन आपका कैसे जुड़ना हुआ संस्कृत तरफ आपका कैसे अभ्यास कहाँ से शुरू हुआ वो थोड़ा सा बताएं। संस्कृत के साथ मेरा नाता बचपन से है बचपन में दादा दादी ने जो श्लोक सिखाए उसके साथ जुड़ना हुआ बाद में स्नातक की पढ़ाई में संस्कृत आया और संस्कृत की मधुरता हम मैंने देखी तब संस्कृत के साथ पूरी पढ़ाई करने का सोचा स्नातकोत्तर में मैंने वेदांत के साथ संस्कृत में किया मेरा पीएचडी भी कठोपनिषद पे है और संस्कृत बोलना में संस्कृत भारती से सीखा तो सरस्वती देवी के साथ बहुत गहरा नाता पढ़ने में और बोलने में जो आनंद होता है वो संस्कृत में है और कहीं नहीं है। डॉक्टर निकन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बचपन से ही आपको संस्कृत जो है सीखने का मौका मिला तो आप इसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर गुजरात और राजस्थान के लोग रेडियो को सुनते हैं और राजस्थान में जो लोग हैं वो गुजराती गीत बहुत पसंद करते हैं जब भी हम लोग प्ले करते हैं बड़ा आनंदित करते हैं और मैं चाहूँगा कि आज के समय में अगर बच्चों को कहें कि हम लोग संस्कृत विद्यालय में आपको पढ़ने को भेज देते हैं तो मुश्किल से बच्चे तैयार होंगे तो मैं चाहूँगा कि संस्कृत भाषा के प्रति उसका इम्पोर्टेंस उसका महत्व तो बताएं और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं उनको भी अपने बच्चों को संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें भी आ, मोटिवेट करें और एक संदेश बच्चे और अभिभावकों के लिए आप दें संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है आपको कोई भी भाषा सीखनी हो तो आपका जो फोनेटिक्स है स्वर पेटी है वो पूरा खुला होना चाहिए तो संस्कृत के श्लोक द्वारा ये पूरी प्रोसेस हो सकती है संस्कृत इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज नासा ने भी अपने संस्कृत के बारे में बताया है कि संस्कृत ये परफेक्ट कॉम्प्यूटर लैंग्वेज तो हमारे बॉडी को भी एनर्जाइज करना है आत्मिक भाव से जुड़ना है तो हम संस्कृत के साथ ही जुड़ सकते हैं संस्कृत एक देवी भाषा है जिसको बोलने और सुनने में इतना आनंद आता है कि आप वो भाव से जुड़े रहते हैं तो आप सब संस्कृत सीखे संस्कृत के साथ जुड़े श्लोकों का अध्ययन करें वही मेरी भावना है धन्यवाद डॉक्टर निकुन जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बड़ी अच्छी बातें आपने बताया संस्कृत का महत्व बताया संस्कृत से हमारी जो है जीवन जुड़ा हुआ है आपने कहा कि संस्कृत जो है देवी भाषा है और कंप्यूटर की भाषा भी है बड़ा अच्छा लग रहा था सुनकर इस महत्व को जानने से हमारे बच्चे शायद बिल्कुल आकर्षित होंगे और मैं चाहूँगा कि बच्चों को और अभिभावकों को कि संस्कृत के साथ जरूर बच्चों को जोड़े ये हमारी भारतीय सभ्यता और जो मूल्य है भारतीय उन मूल्यों को जो है जोड़ता है संस्कृति से जोड़ता है बच्चों के जीवन में नैतिक मूल्यों को आसानी से जो है जीवन में अपनाने की प्रेरणा संस्कृत देता है तो चलिए इन्हीं शुभाशाओं के साथ एक बार फिर से डॉक्टर निकुंज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंदिर कामनाएँ है, कामना है करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद महोदय कण कण में नहीं भगवान ये एक पवित्र भावना है दिल में रखो सुको सचे हर जगह वो ही नजर आए मन की आँखों से देख लो अपना साथी उसे जानो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 करना सिर्फ अपना कल निभाते रहना मन की आंखों से देख लो अपना साथी उसे जानो हर कर्म को से समर्पित कर्मयोगी बन के जीवन जियो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और सुख दे देंगे जिंदगी में इसलिए रहो सदा सनातन भगवान पर अश्वास कण कण में नहीं भगवान ये एक पवित्र भावना है दिल में रखो सुख सच्चे हर जगह वो ही नजर आए